तो कोई कोई लोग ना पढ़े लिखे पढ़े लिखे तो बड़े होते हैं लेकिन व्यवहारिक कुशलता उनको नहीं होती है व्यवहार कैसे करना वो नहीं समझते लेकिन इसमें भी अति चातुर हैं और राम काज करी दे को आतुर हाँ। और राम काज करने के तो हमेशा आतुर मैने तैयार रहते बिल्कुल कि राम जी के बस मुंह से कोई शब्द निकले और मैं वहां पर काम करने के लिए आलस जरा भी नहीं है इतना आतुर है और बताए आतुरता के तो उसमें आपको बहुत प्रकार के दृष्टांत तो मिलेंगे राम जी की सेवा करने में आतुर में समुद्र का उल्लंघन करने के लिए और जा रहे हैं वहां पर लंका में और वहां पर बीच में मैनाथ पर्वत आए बोले थोड़ी देर विश्राम कर लो बोले राम काज की कहा विश्राम राम काज की बिना मुझे विश्राम कहाँ है उन्हें आत क्योंकि भगवान का काम करने की आतुरता है और एक दूसरी जगह तो और बात कही जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी युद्ध मई में गिर पड़े कहा गया कि संजीवनी बूटी लानी पड़ेगी और रातों रात में लाए तो तो ठीक है नहीं तो फिर तो बड़ा मुश्किल है इनका बचना कौन जल्दी से जल्दी जाके ला सकता है अब किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं थी तो ऐसा कहा हनुमान जी ने यह कहा बोले गरम तेल में जो राई आप डालते हो कि नहीं मस्टर्ड सी उसको फूटने में कितना टाइम लगता है उतने समय में जाके वापस आ जाऊंगा फटवट फटवट फूटने में जितना समय लगता है हा? उतने समय में मैं जाके आप वापस भी आ जाऊंगा इतनी आतुरता। राम काज करीबे को आ और हम लोग हैं तो काम की तो बात छोड़ोगे राम नाम भी नहीं लेता है राम नाम में आलसी भोजन में होशियार बाकी सब चीज में तो उजार है राम नाम भी नहीं कोई थोड़ा तो राम राम नाम तो ले लेता है लेकिन राम जी का काम करने को तैयार नहीं होते हैं आपको सच बात बता रहे हैं भगवान का काम करने के लिए लोग तैयार नहीं होते हैं है ना गुरु गुरु, गुरु गुरु गुरु गुरु जी गुरु जी लेकिन गुरु जी काम बताओ काम नहीं करने को तैयार होते लेकिन यहाँ पर राम काम कार्य करीबे को आत और प्रभु चरित्र सुनी वे को रसिया हाँ, हाँ, और जब भगवान के चरित्र सुनने का समय देखो जब काम का समय है तो काम करेंगे अब मानो उस समय कोई काम नहीं है तो फिर क्या करेंगे जब काम नहीं होता है तो या तो नाम स्मरण करते बैठे रहते हैं या कोई कथा सुनाने वाले आ जाए तो प्रभु चरित्र सुनी वे को रसिया भगवान का चरित्र सुनने पर रसिया है देखो लो से लोग सुनते तो हैं लेकिन वो रस लेकर सुनने वाले नहीं होते हैं कोई होते हैं कैसे होते हैं संगीत रसिक संगीत सुनने के लिए जो जाने वाले लोग हैं वो तो कोई को तो अरसिक होते हैं बिल्कुल उनको संगीत का रस ही नहीं मालूम पड़ता तो या तो सोते रहते हैं या फिर बीच में उठ के जाते हैं फिर पता नहीं कब खत्म होगा इसी प्रकार कथा रसिक कथा के रसिक होते हैं कथा श्रवण की भक्ति में परीक्षित जैसा कोई नहीं हुआ कथा राशि कैसा होना चाहिए श्रोता श्रोता सुमति भी होना चाहिए तो श्रोता सुनने वाला हो सोने वाला नहीं हो नहीं तो कोई श्रोता ना तो को श्रोता नहीं श्रोता तो बोले नहीं श्रोता सुमति सुमति होना चाहिए समझदार होना चाहिए कथा रसिक कथा में रस लेने वाला होना चाहिए और हरिदास भगवान का दास भी होना चाहिए इत्यादि गुण रखकर जो फिर भी कथा सुनता है ना तो फिर उसका आनंद होता है तो भगवान की कथा सुनने में इसका अभिप्राय यह हुआ कि जब भगवान का काम करने का समय है तो काम करो काम हो गया है अकेले बैठे हैं तो भगवान का नाम स्मरण करते बैठे रहो यदि कोई आपको कथा सुना रहा है तो आप कथा सुन लो यदि कोई सुनना चाहता है तो सुना करो ये बात हुई प्रभु चरित्र सुनी दे को रसिया और इनके चरित्र सुनने के रसिया ऐसे कहे जाते हैं कि जहां जहां पर राम कथा होती है वहीं वहीं पर हनुमान जी जाकर बैठ जाते ऐसा कहा गया है तुलसीदास जी भी चित्रकूट के घाट पर कथा सुना देते हनुमान जी आकर बैठते थे कथा सुना देते सुनते थे और हनुमान जी ने उनको राम दर्शन भी कराया किस रूप में आके बैठे तो पता नहीं इसलिए कथाकार लोग ना न हनुमान जी का आह्वान जरूर करते हैं और उनके लिए कहीं बोलते एक आसन वहाँ पर बताया जाता है एक आपको सत्य घटना बताते हैं, एक और पूरे नाम होगा तो मुझे याद नहीं लेकिन एक कथा का से, तो हनुमान जी के स्थान वहाँ पर बनाया रखा जाता था कथा करने के पे उनका आह्वान किया जाता था कि कथा प्रारंभ हो रही है हनुमान जी आप आइए अब एक कोई नास्तिक आदमी आ गए बोले ये आप लोग तो कृष्ण खुजला हनुमान जी का आह्वान कर रह, हनुमान जी और ये आप क्या बात करते रहते हो क्या हनुमान जी आकर कथा सुनते हैं पंडित जी ने कहा देखो भाई बात ये है की श्रद्धा की बात होती है आप श्रद्धा की बात है उसमें आप ज्यादा इस प्रकार के संशय नहीं करो इसका क्या प्रमाण है की आप हनुमान जी वहाँ पर आते हैं और इस प्रकार की शंका मत करो बोरे नहीं महाराज आप तो हमको प्रमाण दिखाओ की वहाँ पर हनुमान जी और उन्होंने कहा की भाई मैं तो इतना तो बड़ा तो कोई भक्त नहीं हूँ की जो तुमको मैं दिखाऊ लेकिन एक श्रद्धा मेरी जरूर कि हनुमान जी आकर कथा सुनते हैं अब आपको प्रमाण कुछ चाहिए तो आप देख लेना होगा तो हो गया आपको मिल जाए तो मिल जाए उन्होंने हनुमान जी की बड़ी प्रार्थना की और दूसरे दिन भी आवाहन किया गया उनका अब देखिए एक छोटा सा आसन है उसको कोई बच्चा भी उठा सकता है यहां से वहां पर समझे उन्होंने आवान करके बिठा दिया और कहा देखो हमारी भावना है की हनुमान जी आकर बैठ गए हैं विराज गए हैं बोले क्या प्रमाण है बोले आके आप इस आसन को उठाओ और वो आदमी आता है उसको उठाने का वो इतना भारी है इतना भारी है कि उठता ही नहीं एक ने तो एक तो आसन बिठाया हुआ है उसको उठाने में क्या ताकत लगती है वहाँ पे और लोगों को बुलाया गया और लोगों को बुलाया गया और वो सब आकर उस आसन को उठाना चाहते तो उठता ही नहीं है वो उन्होंने पंडित जी के पैर पकड़ लिए महाराज हनुमान जी बैठे हुए हैं उसमें अब हमारी बुद्धि इतनी तो शुद्ध नहीं है कि हमको वो दिखाई भी दे लेकिन वो चिरंजीवी है इसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है तो उनको दर्शन भी हो सकते है तो ऐसे रसिया है की जहाँ पर कथा चल रही है की यत्र यत्रुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र तत्रकांजलि ऐसे हनुमान जी जहाँ जहाँ पर रघुनाथ जी का कीर्तन होता है वही पर जाकर और वाष्पवारी पूर्ण लोचनम मारु तीन नम्र राषसा दम ऐसे हाथ जोड़कर हनुमान जी बन जाए उनकी आंखों से प्रेमाश्रु बहते रहते हैं ऐसे ये है हनुमान जी रसिया है प्रभु चरित्र सुनी को रसिया और राम लखन सीता मन बसिया राम लक्ष्मण और सीता जी मन बस्या का एक अर्थ ये हुआ कि इनके मन में राम लक्ष्मण सीता जी बसे हुए हैं क्या अर्थ ये हुआ राम लक्ष्मण सीता जी के मन में ये बसे हुए हैं इन्होंने ऐसी ऐसी सेवा सबकी की है राम जी की भी सीता जी की भी लक्ष्मण जी को तो तीनों को ही मरण से बचाया हुआ है सीता जी भी मरण मरनी जा रही थी उन्होंने कहा तो मैं तो मरी रही हूं अब राम जी का तो दर्शन होगा नहीं ऐसा लगता है उनको किसने बचाया उस समय हनुमान जी जी लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी उनको भी बचाए इन्होंने और सीता जी और लक्ष्मण जी नहीं होते तो राम जी कहाँ पर बचने वाले थे उनकी भी रक्षा इन्होंने ही की हुई है तो सबके सबके मन में ये बसे हुए हैं और इनके मन में राम लक्ष्मण सीता जी बसी हुई है और दूसरा अभिप्राय ये भी होता है राम जी माने ज्ञान है सीता जी भक्ति है लक्ष्मण जी वैराग्य है तो इनके हृदय में ज्ञान भक्ति वैराग्य सब बसे हुए हैं इसी प्रकार ये भी अर्थ हो जाता है कि जिसमें हनुमान जी जिसके हृदय में हनुमान जी की भक्ति आ जाती है तो उसके मन में भी राम लक्ष्मण और सीता जी सबके सब निवास करने लग जाते हैं इसलिए आप देखेंगे हनुमान जी की विशेषता है कि देखो तो राम मंदिर जो है ना वो हनुमान जी की मूर्ति के बिना पूरा ही नहीं होता है <्काँगागा> राम लक्ष्मण से आप बताया हनुमान जी कहा गए भाई हनुमान जी के बिना वो पूरा ही नहीं होता है लेकिन हनुमान जी का अकेले का मंदिर होता है लेकिन भाई मजदार बात है तो हनुमान जी का अकेले का मंदिर कैसे पूरा हो गया भाई मूर्ति रूप में ही देखेंगे तो केवल हनुमान जी का मंदिर आपको मिलता है कि नहीं मिलता है लेकिन मूर्ति के रूप में केवल राम लक्ष्मी से और हनुमान जी के बिना नहीं मिलता और हनुमान जी तो चाहिए ही लेकिन बात यह है तो तो कि हनुमान जी जहाँ होते हैं ना तो उनके हृदय में ही राम लक्ष्मण सीता ही बसे हुए हैं समझे जैसे हनुमान जी है तो वहाँ पर राम लक्ष्मण सीता है हैं क्योंकि तो उनके हृदय में हमेशा बैठे हुए हैं है जागार बस ही राम सर चाप धरम जिनके हृदय में धनुर्धारी रामचंद्र जी हमेशा ही निवास करते रहते हैं अच्छा अब आगे चलिए सूक्ष्म रूप धरी सी दिखावा विकट रूप धरी लंक जरावा भीम रूप धरी असुर संहारे रामचंद्र के काज संवार लाय सजीवन लखन जिया श्री रघुवीर हर शिवर लाय रघुपति की नी बहुत बराई तुम मम प्रिय भरत समी सहस वदन तुम रोजस गाव अस कही श्रीपति कंठ लगाव सनकादिक का दिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा चम कुबेर दिग फाल जहाते कवि को विद कहे कैसा कैम उपकार सुब्री वही कीना। राम मिलाए राज पद दीना सूक्ष्म रूप धरी यही दिखावा अब देखिये हनुमान जी में सब प्रकार की सिद्धियाँ थी जब लंका में प्रवेश करते हैं तो छोटा सा मत का समान मच्छर के प्रमाण का मच्छर नहीं बने लेकिन मच्छर जितना बड़ा होता है उतने साइज का ही उन्होंने अपना रूप बना लिया ठेक हनुमान के वानर रूप में लेकिन छोटा सा और फिर प्रवेश कर गए अशोक पेड़ पर बैठ गए और वहां पर रावण सीताजी को धमका कर वहां पर चला गया डरा धमका कर बिचारी सीताजी दुखी होकर बैठी है और कह रही है कि यहाँ पर मुझे कुछ अग्नि मिल जाए तो अब तो मैं अपने देह को उसमें भस्म करना और उस समय हनुमान जी राम कथा गाने लगते हैं तो क्या हुआ सुन ही सीता कर दुख भागा जैसे ही हनुमान जी के मुख से उन्होंने राम कथा सुनी तो उनका दुख भाग गया और उन्हें कहा कि जिसने इतनी अच्छी कथा सुनाई वो सामने क्यों नहीं आ जाता और हनुमान जी प्रेम के वश में आकर क्या हुए उसी रूप में कूद पड़े है सूक्ष्म दिखावा छोटा सा रूप सीताजी को दिखाया अब देखो कोई सुंदर स्वर में आपको कथा सुनाई पड़े और आपको ये सुनाने वाला सामने और एक बंदर सामने आ जाए तो आपको कोई विश्वास भी होगा कि ये कथा सुनने वाला होगा तो सीता जी तो पहले बोले वो माया मृग जो था उसके माया में फंस गई तो ये भी कोई दूसरी माया तो नहीं है कोई राक्षसी तो नहीं आ गया इसलिए उन्होंने वो घुमा लिया लेकिन देखिए हनुमान जी ने उनको अपने प्रिय वचनों से पूरा विश्वास दिला दिया की मैं तो रामदूत में सुन हूँ जान मैं तो राम जी का दूत हूँ <coughs> सूक्ष्म रूप पे दिखाया और उनके मन में विश्वास उत्पन्न करा दिया कि मैं राम दूत दूतू मैं कोई राक्षस नहीं हूँ मायावी रूप लेकर नहीं आया हूँ सूक्ष्म रूप अधिकट रूप अधरी, अधरी लंका जरावा और फिर ऐसा विक्र भयंकर रूप धारण कर लिया की पूरी लंका को उन्होंने जला डाला अब ध्यान से सुनना लक्ष्मण हनुमान जी ने लंका को जलाया ये क्या लंका है और ये क्या अग्नि है उसके द्वारा उन्होंने जला डाला तो कहा शोकवन्नीम जनक आत्मजाया आदा ये नैव दंका भाई लौकिक दृष्टि से तो क्या है कि हनुमान जी की पूछ में रावण ने आग लगा दी और उस आग से उन्होंने लंका को जला डाला लेकिन उन्होंने किसको जलाया है तो जो सीता जी की शोकाग्नि है दुख की अग्नि है सीता जी को रावण ने जो दुख कष्ट दिया है शोक दिया है उसी शोकाग्नि को हनुमान जी ने लिया और उस शोकाग्नि के द्वारा इस दुष्ट की नगरी को झरा डाला इसका अर्थ यह हुआ कि जब कोई दुष्ट पुरुष निरपराध निष्पाप साधु व्यक्ति को जो दुख कष्ट देता है तो उसकी शोक की अग्नि भी ऐसी प्रबल होती है कि वो सारे का सारा साम्राज्य को भी जला डालने में समर्थ हो सकती है ये एक अर्थ होगा दूसरा अर्थ है यह हनुमान जी की तो वैराग्य की अग्नि है उस वैराग्य की अग्नि के द्वारा इन्होंने भोग नगरी को समाप्त कर डाला है हमको भी चाहिए कि हम हनुमान जी का आह्वान करें महाराज ये हमारे नगरी हृदय भी जो है ना अयोध्या तो नहीं बनी हुई है ये तो बिल्कुल ही लंका बनी हुई है सारे के सारे भोग भोग वृत्ति उत्पन्न होती है जरा वैराग्य की अग्नि के द्वारा इस तरह लंका को जलाडा लीजिए हम ऐसी आग लगाए दी या तो कहो सीता जी की शोकाग्नि है ये कहो कि हनुमान जी की वैराग्य अग्नि है जिन्होंने उसको लंका को जला डाला ओ भीम रूप धरी असुर संघारे और भयंकर रूप धारण करके सारे असुरों का वहां पर संघार कर दिया जो जो कोई वहां पर सामने आया उसको मारा ओ युद्ध भूमि में तो मारा ही जब राम रावण का युद्ध शुरू हुआ उस समय तो मारा ही लेकिन इस समय जब अकेले लंका में प्रवेश किए हुए थे तभी उन्होंने असुरों को मार डाला और रामचंद्र के काज संवार और रामचंद्र जी के काम को उन्होंने संपूर्ण किया और क्या क्या किया लाय सजीवन लखन जी आए लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी आ, इंद्रजीत की शक्ति लगी वो गिर पड़े तो उनको किसने जीवित किया तो लाय सजीवन संजीवनी बूटी को लेके आए हनुमान जी और उन्होंने लक्ष्मण जी को जगाया और श्री रघुवीर हरषि उलाये और उस समय रामचंद्र जी तो हर्ष शहर उसकी सीमा ही नहीं रही उन्होंने हनुमान जी को अपने हृदय ऐसी लगा लिया देखिए जब भगवान भक्तों को हृदय से लगाते हैं तो उसको सामान्य बात मत समझ लेना है भगवान ने कहा हनुमान जी तुमने इतना बड़ा काम किया है कि तुमको मैं क्या दू ये मुझे समझ में आता नहीं है तुम्हारे लिए तुमको देने के लिए मेरे पास कोई चीज में बराबरी की है ही नहीं चलो आ मैं तुमको अपने हृदय से लगा लेता हूँ आलिंगन करता हूँ अब कोई कहेगा देखो तो को भगवान ने दिया ने एक आलिंगन दे दिया लेकिन ध्यान से सुनना जब भगवान भक्त को हृदय से लगाते हैं इस अर्थ से अपने आप को भगवान भक्त के हृदय में रख देते हैं ये आलिंगन केवल शारीरिक मत समझना इतना सा भगवान ने अपने को भक्त के हृदय में रख दिया इसलिए भगवान का पता क्या है केयर ऑफ डिवोटिव भक्त भगवान से यदि आपको पता करना है भगवान कहाँ है वह भक्त को ढूंढो वो भक्त के हृदय में बैठे हुए है सी रघुवीर लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई और हनु हनुमा जी की बड़ी प्रशंसा और वहाँ पर रामचंद्र जी ने की कि तुम अम प्रिय भरत सम भाई तुम तो मुझे भरत के समान प्रिय हो ऐसा कहा जाता है कि भरत जी दिन रात राम जी का स्मरण करते रहते भरत जी राम जी का स्मरण करते हैं हम लोग हमेशा राम जी का स्मरण करते रहते हैं लेकिन कभी ये विचार किया है कि राम जी किसका स्मरण करते रहते हैं तो ऐसा कहा रामायण में स्पष्ट रूप से कि रामचंद्र जी हमेशा भरत जी का स्मरण करते रहते थे और जिसका स्मरण व्यक्ति, व्यक्ति हमेशा करता है इसका अर्थ वो उसको अत्यंत प्रिय है तो इसलिए कहा कि तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई तुम तो भरत के समान मुझे प्रिय हो ये तो बहुत बड़ी स्तुति हुई सहसा सहस तुम्हारो जस गावे अस कही श्रीपति कंठ करे सार हजारों मुख वाले शेष भगवान जो है वो भी तुम्हारा यश गाते रहते हैं गाएंगे और असक कही श्रीपति कंठ लगाए ऐसा कहकर लक्ष्मीपति भगवान रामचंद्र जी ने उनको अपने कंठ से लगा लिया और ये हजर ओफन वाले हैं कौन ये है हमारे लक्ष्मण जी तो है ना लक्ष्मण जी तो शेष भगवान के अवतार हैं तो यहाँ पर लक्ष्मण जी ने भी तो उनका यश गाया उनकी स्तुति की तो लक्ष्मण जी ने भरत जी ने सबने ही उनकी स्तुति की है इतना ही नहीं तो सनकादिक मुनि ब्रह्मादि देवता नारद जैसे देवर् शारदा सरस्वती अहिंसा मनीषेष भगवान यम कुबेर दिक्पाल जो जो है वो सब के सब यश गाते रहते हैं लेकिन फिर भी पूरा वर्णन कर नहीं पाते है ऐसे ये हनुमान जी का यश है आगे का हम प्रसंग हम कल देखेंगे लेकिन एक बार पूरा पाठ हम इस हनुमान चालीसा का करते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे बर नौ रघोवर विमल जस फलचारे बुद्धिहीन तनु जानिक सुमिर पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे मुही हर हूँ कले जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सति लोक उज राम दूत तुित बलदा अंजनी पोत्र पवन सुतनाम महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुवेसा आनन कुंडल कुंचित हाथ ध्वजा विराजे कांडे मूंज जने वो साजे शंकर सुवन केसरी तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चा राम काज करे को आतुर प्रभु चरित्र को सुनिवेको रियामकनसी सूक्ष्म दिखावा विकट रूप धरि लंक जराव भीम रूप धरि असुर संहार रामचंद्र के काज सम जीवन लखन जियाय श्री रघु वीर हर लाए। पति की नी बहुत बड़ाए तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस वदन तुम रोजस गाव अस कही श्रीपति कंठ लगाव सनकाद ब्रह्मादि मुनीस नारद सारद सहित चम कुबेर दिगपाल कवि को विद कै सके कहाते तुम उपकार सुग्री वही कीना। राम नाम राज पद दीना तुम मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्र जो पर भानु ली ल्योता मधुर पल जानू प्रभु मुद्रिका ने निमुख मही चल दिलांग अचर जना गम काज जगत के जेत सुगमानु ग्रह तुम्हारे राम द्वारे तुम रे होत नज्ञा बिनु पैसा सब सुख तुम्हारी सरना तुम चक का को डरना। आप, आप तीनों लोग हाक पे का पिशाचनिकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे हाँ। सब पीरा जरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे राम तपस्वी राजा तीन के काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन पल पावे चारो ुग पर ताप तुमारा है पर जगत जियारा साधु संत के तुमरक हसुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता हसवर दीन जानकी माता राम रायन तुम रे पास सदा रो रघुपति के दासा तुम रे भजन राम को पाव जन्म जनम के दुख बिसरावकाल रघुवर पुर जाई जहा जम हर भसताई और देवता चेतन धरई अनुमत से सर्व सुख करी संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिर बल जय जय जय हनुमान गुसाई कृपा करो गुरु की नाई जो सतु बार पाठ कर कोई छोट बंदी महासुख हो पढ़े हनुमान चलीसा हो य सी दि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरिचेरा जय ृदय महड़ेर की जय नाथ हृदय महड़ेर पवन तनय संकट हरण मंगलमूरतिप रामलखन सीता सहित रामचंद्र दय बसंसुफसावचंद्रकी जवन सुतमा सबुस ओम श्री गणेशा नम ओम श्री सरस्वत नमः भ्यो नम ओं लीलांबुश्यामलोमला सीता सरोपितमभाग पाण महासाकचारुचाप नमा राम रघुवंशनाथ अतुलितम् हेमशलाभदेह दनुजन कृशानु ज्ञानागण्य सकलगुण निधन वानराणमधीश रघुपति प्रियक् वातजात नमा सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे वर नौ रुअर विमल जसो जो दायक बलचार बुद्धी ननु जानिके सुमेरों पवन कुमार बलबुदि विद्या देव मोही हरु कले विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती हूँ लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरन विराज सुवेसा कानन कुंडल कुं... चित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराज कांदे मुंज जनेू साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणीयति चातुर्म काे को आतुर् प्रभु चरित्र सुनिवे कोसियाम लखन सीताम बसी सूक्ष्म धर सी याव विकट रूप धरि लंक जराव भीम रूप धरी असुर चंद्र के काज सवार लाए सजीवन लखन जिया शीर गुबीर हर शिवर लाए रघुपति की नी बहुत बड़ा तुम मम प्रिय भरत समबाई श्री हनुमान जी का यश हम गा रहे हैं और अनेक बातें हम पिछले प्रवचन में देख चुके हैं यहां बता रहे हैं कि जब लक्ष्मण जी को इंद्रजीत की शक्ति लगी और संजीवनी बूटी लाने का काम था यह काम शीघ्रता से केवल हनुमान जी ही कर पाए और लक्ष्मण जी को जिलाया तो भगवान उन पर अति प्रसन्न हुए और उन्हें अपने हृदय से लगा कर कहते हैं तुम मिय भरत ही सम भाई अब आगे की चौपया देखते हैं गावे अस कई श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित ऐसा जम कुबेर दिगपाल जहाते कवि को विद कै सकते तुम उपकार सुग्रीव राम मिलाए राज पद दीना तुमरो मंत्र विभीषण मान लंकेश्वर भय सब जग जाना युग पर मधुर जान। तुमरो जस गाँव है इसका एक अर्थ हुआ की हजारों मुख वाले फन वाले जो शेष भगवान है वो भी तुम्हारा यश गाते हैं या इसका से ऐसा भी हो सकता है कि हजारों मुख से भी मैं तुम्हारा यश गाऊं तो भी वो पूरा नहीं होगा कोई भी व्यक्ति हजारों मुख से भी तुम्हारा यश गाता रहे तब भी वो पूरा नहीं हो अ कहीं श्री पति कंठ लगावे ऐसा कहकर भगवान उनको अपने हृदय से लगाते हैं मैंने पिछली बार भी आप कहा था कि जब भगवान भक्त को हृदय से लगाते हैं तो इसका अतवा अपने आप को भक्त के हृदय में रख देते है यदि भगवान की प्राप्ति करनी है तो उसका सबसे सरल और सीधा उपाय यही है कि भक्त के साथ हम रहें क्योंकि भगवान भक्त के साथ में रहते हैं ऐसा भी भगवान काम है वैकुंठ में नहीं रहता सूर्य में नहीं रहता योगियों के पास नहीं रहता लेकिन मत भक्ता ये गायत्री गायंत्री मेरे भक्त जहाँ कीर्तन करते वहाँ पर मैं रहता हूँ भक्त के हृदय में रहता हूँ अच्छा और कौन कौन यश गाते हैं सनकादिक ब्रह्मादि मुनिषा सनकादिक सनक सनंदन सनक सनातन कुमार ये सारे जो बड़े बड़े मुनि हैं इसी प्रकार ब्रह्मा जीव ब्रह्मा वगैरह देवताएं हैं और उसी प्रकार मुनिषा और बड़े बड़े मुनिष जो हैं माने जैसे सप्त ऋषि वगैरा हो है मरीची भृगु कश्यप वगैरह ये भी सब बड़े बड़े मुनि है जैसे ये वाल्मीकि मुनि हैं, बहुत से है नारद नारद तो जी तो देवर्षि शारद शारदा सरस्वती सहित अहिंसा इन सबके साथ में अहिशा माने शेष भगवान भी यम कुबेर यम कुबेर दिख पाल कहे जाते हैं इंद्र है यम है कुबेर है वरुण है वायु अग्नि आदि ये सारे दिकपाल है कवि तो देखो देवता को, देवता कोटि के लोग हुए ऋषि कोटि के लोग हुए इसी प्रकार दीखपाल हुए या फिर और कवि यहाँ पे जो लौकिक कवि लोग हैं, ये कवि हुए कोविड हमारे बड़े बड़े विद्वान लोग भी कहीं सके कहाँ तक आपका यश गा सकते हैं? वो इतना बड़ा है कि ये सब लोग मिलकर भी यदि यश गाना शुरू करे तो भी आपका यश पूरा नहीं हो सकता है और तुम उपकार सुग्रीव ही कीना देखिए हनुमान जी ने उपकार किया किसके ऊपर बोले सुग्रीव के ऊपर जो उनके राजा थे क्या किया उस उपकार तो राम मिलाए राजपद दीना राम जी से इनका मिलन करा दिया और इनको राज्य पद की प्राप्ति करा दी अच्छा अब हम सब लोग जानते हैं कि ये जो सुग्रीव थे वाली अपने बड़े भाई वाली के भय से भाग रहे थे इधर उधर इधर उधर परेशान हो रहे थे दुखी हो गए थे उनका उनकी पत्नी का हरण कर लिया था उस वाली ने अपने पास रख लिया था तो इनको भगाया ही नहीं था तो उसके पीछे मारने के लिए वो वाली हमेशा पड़ा रहता था और दूसरे लोगों को भी भेजता था कि वो सूर्य को मारो इसका अर्थ ये है कि ये कर्म हमारे पीछे लगा रहता है जहाँ जाओ वहाँ पर ये कर्म हमारा पीछा करते ही रहता है करते रहता है कहीं बच नहीं पाते तो ये कर्म पीछा करता रहा अब उससे छुटकारा कैसे हो हमारे वेदांत की भाषा के अनुसार तो उसका अभिप्राय ये होता है कि क्षीन कर्माणि सारे कर्मों का अक्षय तब होता है जब परमात्मा का दर्शन होता है तो सर्वोच्च अर्थ तो यही हुआ की सुग्रीव जी को राम जी से मिला दिया इसका अर्थ क्या हुआ कि जीव को उसके सारे कर्म बंधनों से छुड़ा दिया यह राजपद कोई सामान्य राजपद नहीं है कि केवल किश्किा का राज दिला दिया यह तो कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं हुई ये तो अपने स्वरूप का पद दिला रहे तो हम देखते हैं कि जब आ, राम जी के ऊपर सुग्रीव का पूरा विश्वास हुआ तो उनके मन में ज्ञान उत्पन्न हुआ और भक्ति उत्पन्न हुई और उन्होंने राम जी से ही कहा कि अब तो वाली वगैरह भी मुझे शत्रु नहीं दिखाई देता मुझे तो मित्र दिखाई देता है उसके कारण मुझे आप, आपका दर्शन हुआ आपका मिलन हुआ अब तो मैं सब कुछ छोड़कर आपके चरणों की सेवा करना चाहता हूँ मुझे अब और चाहिए नहीं तो सुग्रीव को राम जी से मिलाया राजपद दिलाया उसका अर्थ बहुत बड़ा होता है कि जीव को कर्म के बंधन से छुड़ा देते हैं देखिये हनुमान जी जो है ना रामजी को बहुत प्रिय थे तो क्यों थे उन्होंने पहले मिलन में ऐसा कह दिया कि तुम लक्ष्मण से भी दुगने मुझे प्रिय हो ऐसा कहा था पहली बार हम किशिना कांड में देखते हैं हनुमान जी पहली बार राम जी से मिले राम जी से परिचय जो हुआ तो ऐसे प्रसन्न हुए हो लक्ष्मण जी के सामने उन्होंने कह दिया हनुमान जी को कि तुम मुझे राम लक्ष्मण से दुगने प्रिय हो उसका अभिप्राय कारण एक ये है लक्ष्मण जी राम जी की सेवा करते रहते हैं लेकिन हनुमान जी राम जी की भी करते हैं और राम जी के सेवकों की भी करते हैं राम जी के भक्तों की भी सेवा करते हैं केवल राम जी को अपने कंधे पे नहीं उठाया उन्होंने तो लक्ष्मण जी को भी कंधे पे बिठाया अच्छा दूसरी बात यह है लक्ष्मण जी तो लोगों को पकड़ पकड़ कर नहीं लाते राम जी के पास में लेकिन हमारे हनुमान जी दूसरों को भी भगवान के भक्त बना के लेके आ जाते हैं देखो स्वयं तो भक्त बने हैं दूसरों को भी भगवान के भक्त बनाते हैं एक बात है राम जी की सेवा करते हैं राम जी के सेवकों की भी, भी सेवा करते हैं देखो तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं वो गुरु की सेवा करने को तैयार होते हैं लेकिन गुरु के सेवक की सेवा करने को तैयार नहीं होंगे वो बोले अरे ये उनके क्यों मैं करू भगवान की करेंगे भगवान के भक्त की क्यों करें लेकिन भगवान के तो मुझे तो वो प्रिय है जो मेरे भक्तों की बहुत सेवा करेंगे हनुमान जी ने देखो सुग्रीव जी को वहां पर रामचंद्र जी से मिलाया तुम उपकार सुग्रीव ही राम मिलाय राज पद दीना ये तो अपने स्वरूप की प्राप्ति करा दी लौकिक अर्थ में तो राम जी से मित्रता कराकर वाली के भय से उसको मुक्त कर दिया ऐसा कहा जाता है दुनिया में सबसे बड़ा दान कौन सा है तो अभय दान है आदमी को खाने उन्होंने अभय दे दिया उनको क्योंकि भगवान ने कहा यह की जो मेरी शरण में आता है अभय हम सर्वभूतेभ्या ददाद व्रतम मम मेरा तो व्रत है कि एक बार कोई आके मुझसे कह दे कि मैं आपका हूँ भगवान कहते मैं उसको भ... सब भय से मुक्त कर देता गीता जी में कहा कि पाप से मुक्त कर देता हूँ जब पाप कर्म कर रहे तभी तो भय लगा रहता है ये कोई दो अलग अलग चीजें नहीं है कब भय लगता है हमको जो गलत काम करे तो डर लगता है तो पाप से मुक्ति और भय से मुक्ति वो एक ही बात है अब ऐसे भगवान से मिला दिया जो भगवान से मिला दे उससे बढ़कर हमारा उपकार करने वाला और कौन हो सकता है अच्छा फिर तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंके सब जग जाना और सब जग जानता है कि मंत्र आपका मंत्र काते मंत्रणा आपकी सलाह एडवाइस आपका जो उपदेश था सलाह थी वो विभीषण ने मान ली और विभीषण ने जब मान ली तो क्या हुआ सब लोग जानते हैं कि लंके स्वर लंका के अधिपति हो गए भीषण जी भगवान का नाम तो बहुत लेते रहते थे पहले भी लेकिन उनमें ये साहस नहीं हो रहा था कि राम जी के पास में चले जाएं बहुत कारण थे बहुत से कारण हो सकते हैं एक तो होता की रावण का भी एक थोड़ा तो सा दबाव रावण दरलंका छोड़ के कैसे जाएं दूसरे बात ये भी कि ओ ये सोचते थे कि मैंने तो बहुत बड़ी कोई भक्ति सेवा नहीं की मैं जाऊँगा तो भगवान मुझे अपनायेंगे भी की नहीं तो यहाँ से भी गया वहां से भी गया तो कभी अपनी हीनता दीनता देख कर भी महाप्रशंगे तो हनुमान जी ने उनको विश्वास दिला दिया और सुंदर में और अच्छा प्रसंग आता है जब विभीषण जी और हनुमान जी मिलते हैं विभीषण जी के मन में शंका है कि मैं राम जी के पास जाऊंगा तो क्या मुझे वो अपनाएंगे तब हनुमान जी ने कहा अरे मेरे जैसे वाहनर को जिनका नाम भी सुबल है तो जिनको खाना नहीं मिलता लोगों को प्रात लेत जो नाम हमारा ऐसा देखो इसका अर्थ ये नहीं कि हनुमान जी का जो नाम ले तो उसको दिन में खाना नहीं मिलने वाला है ऐसा नहीं अर्थ तो। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे जैसे सामान्य वानर जो है हमको कोई बहुत बड़ा तो नहीं माना जाता जब मुझे जब भगवान अपना सकते हैं तो फिर आपको क्यों नहीं आप तो बड़े श्रेष्ठ है जब उन्होंने विश्वास दिला दिया तब फिर वहाँ पर विभीषण जी राम जी के शरण में जाते हैं क्या कहते हैं श्रवण सुजस सुन आय प्रभु भंजन भवीर त्राहि त्राहि आरत हरिण शरण सुखद रघुवीर यहाँ पर कहा कि श्रवण सुजस सुनी आया हूँ भगवान मैं आपके पास आया हूँ क्या सुन के आया आपका बड़ा यश सुन के आया हूँ क्या यश सुना आपका कि मैं हरी पतित पावन सुने मैंने सुना भगवान पतित पावन है मैंने ये भी सुना कि आपने ऐसा व्रत लिया हुआ है आपके प्रतिज्ञा है जो आपकी शरण में आए उसको आप मुक्त कर देंगे ऐसा सुना मैंने कि प्रभु भंजन भवीर भगवान आप जो है संसार के भय से मुक्त करने वाले हैं जो आपकी शरण में आते हैं इसलिए आरतिहरण आप मेरी रक्षा कीजिए मेरे दुख को दूर कीजिए शरण सुखद रघुवीर रगुवी। रघुवीर से तात्पर्य तो दयावीर है क्योंकि तो वहां पर रणवीरता से तो कोई अर्थ नहीं था दयावीरता है भगवान आप दयावीर हैं, तो शरण में आए का आप दुख दूर करते हैं और उसे सुख प्रदान करते हैं ऐसा विभीषण जी ने कहा और जब दीन वचन सुने तो भगवान को बड़े अच्छे लगे भगवान ने विभीषण जी को अपने पास में बिठा लिया उनको अपना भाई बना लिया और तो और बात अभी तक विविष्ण जी ने कोई सेवा भी नहीं की थी लेकिन कहा समुद्र का जल क्या और इनको लंका का राजा घोषित करते हैं बता, बता बना दिया उनको तो राजा लंके स देखना लौकिक दृष्टि से वो लंका के राजा बने लौकिक दृष्टि से सुग्रीव जी कृष्णा के राजा बने लेकिन वास्तव में तो भगवान की भक्ति उनको प्राप्त हुई वो तो भय से मुक्त हो गए दोनों के दोनों ही मुक्त हो गए इसलिए भागवतो में विभीषण जी का नाम भी गिना जाता है भक्तों में भगवान के भक्तों में तो ऐसी है विभीषण जी उन्होंने भगवान से कहा आपसे मिलने के पहले मेरे मन में कुछ कामना इच्छा भी थी लेकिन आपके प्रेम का प्रवाह ऐसा बहा मेरे हृदय में कि सारी कामना इच्छा भी दूर हो गई है बताओ युग सहस्त्र जो जन पर भानु ली लो मधुर फल जानू और हनुमान जी आपकी तो अब अपीर्ति क्या बताएं बच जन्म हुआ हा? और आपने आकाश में बड़ा सूरज देखा युग सहस्त्र जो जन परमानु कितने हजारो मील दूर है ये सूरज आकाश में सुबह सुबह का जो सूरज चमक रहा था तो हा लियो आपने उसको निगल लिया मधुर फल जानू उसको मधुर फल है कोई सेव वगैरह फल है ऐसा समझकर कर मुझे देखो बचपन में जन्म होते इतनी ऊंची उडान आपने भरी आकाश में समुद्र सूरज के पास चले गए सूरज को निगल लिया अब कोई कोई लोग तो को कहेंगे कि क्या बात करते सुसु इतने जन्म होते एक दो ऊँचे इतने, इतने कैसे क्या उड़ान भरेंगे अरे भाई वायु पुत्र हैं वायु को कहीं पर जाने में देर क्या लगती है वायु ने अपना गुण उनको दे दिया वायु पुत्र है अच्छा ये सामान्य तो कोई है ही नहीं अच्छा दूसरी बात ये भी समझ लो कि इसका अर्थ ये भी हुआ कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं कि नहीं वो हमेशा ही ऊंची चीज चाहते रहते हैं ये बात सही है कि नहीं कभी भी छोटा बच्चा जो है ना डॉलर क्या होता है ऐसा प्रश्न नहीं पूछता है मुझे डॉलर दो ऐसा नहीं पूछता है कहता है वो जो अरे ये चंद्रमा चाहते रहता है आप भगवान राम जी की लीला देखो कृष्ण लीला देखो या सामान्य बच्चे अपने भी जितने हो सके गए चंदा मामा दूर के तो चंदा मामा चंदा मामा उनको चंदा मामा चाहिए है नहीं चंद्रमा ही चाहिए उनको तो पास आई इसका कोई मतलब नहीं छोटे बच्चे हमेशा ऊंची बात पूछते रहते हैं क्योंकि जो शुद्ध मन होता है वो हमेशा ऊंचे ज्ञान की बात हुए हम उनके दिमाग को बहुत खराब कर देते हैं समझे और उनकी सारी अच्छी बड़ी जिज्ञासा को तो दबा देते हैं और दूसरे खिलौने में अटका देते हैं पैसों में लगा देते हैं और हमारे बच्चों को हम खराब कर देते हैं। जरा वो ऊंची बात पूछे और ऊंचे में लगा दे तो कितना अच्छा रहेगा तो देखो हनुमान जी तो गए सूरज को वहां पर पास पहुंच गए है ना तो इंद्र भगवान और दूसरे देवताओं को अच्छा नहीं लगा उन्होंने मार के गिराया उनको ये हम हाँ। हाँ देखो छोटे बच्चे जब प्रश्न पूछते हैं भगवान क्या क्यों बैठो हम हाँ उसको मार देते एक चाटा मार के चुप कर देते हैं अब बेचारा क्या करे हो चुप बैठे मुंह फिलके बैठ जाता है इसलिए हनुमा जो मुँह फूल गया हम कहते तुम बड़े हो जाओगे तो अपने आप तुमको पता लगेगा अपने आप पता के आपको तो पता नहीं लगेगा से पता चल जाएगा हमको मालूम नहीं होता है ना तो हम अपने अज्ञान को छिपाते रहते हैं इसका अभिप्राय हुआ कि एक तो शक्ति के बचपन में उनकी ऐसी शक्ति थी दूसरी बात ये कि ज्ञान की जिज्ञासा उनकी ऐसी थी कि ऊंची ऊंची चीज उनको चाहिए थी बड़े ज्ञानी थे बुद्धिमताम वरिष्ठ हाँ हा, हमारे हनुमान जी सारे बुद्धिमानों में वरिष्ठ हैं श्रेष्ठ हैं युग सहस्र जो जन पर भानु लियो मधुर फल जानू अच्छा फिर आगे प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जल लांगी गए अचर जनाई दुर्गम काज जगत जे के जेते सुगम तुम रे ते, ते राम द्वारे तुम रखवारे हो तन आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक का को डरे आप ना आपन तेज समारो आप तीन लोक हाकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे अब प्रभु मुद्रिका मेली मुख मही जल्दी लांगी गए अचरज नहीं अच्छा अब ये प्रसंग है सुंदरकांड जब ये बताया गया सुग्रीव जी को कि भाई तुम वानरों को भेजो सीता जी की खोज में अब सीता जी की खोज करने के लिए भेजा तो दक्षिण दिशा में सारे वानर गए बहुत से जो वानर थे वो तो पूरब में पश्चिम में उत्तर में ऐसे चार दल बनाए गए थे तो पूरब पश्चिम उत्तर में गए वो लोग तो एक महीने के बाद वापस आए गए थे उनको तो थे मिले नहीं दक्षिण दिशा में जाम और हनुमान और अंगद नल नील ये सब किसम गए अच्छा अब वो सामने समुद्र आया 800 मील विस्तार का समुद्र था अब उसको पार करना है बोलिए क्योंकि उसकी पार ये लंका है वहां पर सीता जी हैं। अब देखो आ, लीला की दृष्टि से तो राम जी की पत्नी सीता जी हैं, और उनको ये दशाननो अहरस ये दशानंद रावण जो है सीता जी को हर के लेके गया और उनको अशोक वाटिका में उन्होंने बंधित बना लिया था और ये महाराक्ष वगैरह ना उनको सब आगे पीछे लगा दिया था पहरेदारे जिनको देख के भी आपको डर लगेगा था अब अच्छा इसका दूसरा अर्थ क्या है दूसरा अर्थ ये है सीताजी है ना शांति स्वरूप हैं सीता जी, है। जी भक्ति स्वरूप भी हैं तो ये शांति और भक्ति किसके कैद में चली गई तो ले दशानंद की दशानन माने ये दस मुंह वाला आ और ये मुंह जो है ना भोग का प्रतीक है ये इंद्रियों के द्वारा पांच ज्ञान इन्द्रिया है जिनके द्वारा हम विषय का दर्शन करते हैं आख है नाख है कान है जीव है स्पर्शेंद्रिय है शब्द स्पर्श रूप सगंध इनका अनुभव करें फिर इंद्रियों के द्वारा और अपना व्यवहार करते रहते हैं इस प्रकार हम लोग सब दशानन हैं दस मुख हैं उसके द्वारा भोग भोग भोग भोग, भोग कर रहे हैं तो जितना हम भोग में तो हमारी शांति वगैरह जो है ना अभी रावण के पास चली चले गए कैद हो गई भोग में चली गई देखो ध्यान से सुनना जब सीता जी जब तक राम जी के साथ रही तब तक तो उनको कोई समस्या नहीं थी ना उनका ध्यान राम जी से हटकर उस स्वर्ण मृग पर गया तभी तो उनकी सारी समस्या प्रारंभ हो गई तो जब हमारा मन बहिर्मुख हो जाता है और बहिर्मुख होकर दूसरे विषय की ओर जाता है ईश्वर को छोड़कर और विषय की ओर जाता है तब हम रावण की कैद में आ जाते हैं तब तक नहीं आते हैं अच्छा दूसरी भी एक और महत्व की बात सुन लो की ऐसा कहा गया ना कि सीता जी जो है उनके मन में इच्छा आ गई वो तो एक बात ही समस्या प्रारंभ हुई लेकिन फिर भी लक्ष्मण जी ने कहा था चलो आपके मन में इच्छा आ गई कुछ हुई बात लेकिन एक काम करो कि मैं आपको लकीर खींच देता की इसके कम से कम बाहर तो मच जाऊ लेकिन उन्होंने उसको भी छोड़ दिया अब वो किसी भी परिस्थिति में हो तो देखिये हमारे मन में थोड़ी कभी इच्छा वगैरह आ जाए मन बहिर्मुख हो जाए और उस समय मेरी हम संभल के अपनी एक मर्यादा में यदि रह जाएंगे ना तो भी हमारी सुरक्षा हो सकती है लेकिन ये जो भोग वाली वृत्ति होती है ना वो कहेगी तुम भार होता है ना हमारे मन में ये सारा खेल इसी प्रकार से वो कहेगा कि तुम इस सिवा के बाहर आ जाओ रावण ये क्यों कि, कि मुझे भिक्षा देने हैं और लकीर के अंदर क्यों बाहर आके दो लोग उसमें लकी के अंदर जब तक रहेगी तब तक वो कुछ नहीं कर सकता है। हमारे मन में इच्छा है सामने भोग है लेकिन फिर भी, भी हमने एक अपने को घेरे में डाल के रखा अब लक्ष्मण जी ने और दे घेरा लक्ष्मण जी वैराग्य के प्रतीक है तो हमारे मन में थोड़ी कामना आ भी जाए लेकिन वैराग्य का एक घेरा अपने सामने चारों ओर लगा दे और वो भोग इतना भी कहे कि बाहर आओ तो है ये नहीं तब तो तक तो हम बचा सकते हैं अपने आप को लेकिन चलो बात जगकी गए पकड़ गए वहां पे चले गए अब जो है बड़ा दुख है क्योंकि एक बार उसके फंदे में पड़ गए तो अब वहां से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर हमारे लिए निकलना मुश्किल हो जाता है कोई आकी हमको फिर थोड़ी सांत्वना दे बचाए तब तो ठीक तो है भगवान ने सारे वादरों को भेजा और क्या हुआ कि ये सारी सेना वहां पर आई सेना तो नहीं थी अभी तक अभी एक दल था जो खोज के लिए निकला था अब इस समुद्र को कौन पार करे किसी में ये सामर्थ्य ही नहीं थी देखो तो वहां पे मजेदार बात हुई संपाती जी ने जो कि जटायु गिद्ध जटायु के भाई थे उन्होंने कहा भाई जिसमें इतना बल है ना बलवान है बुद्धिमान है भक्तिमान है वो इस समुद्र को पार कर सकते हैं अंगज उनके नायक थे उन्होंने पूरी बात तो सुनी नहीं और कहा जो बलवान है वो पार कर सकता है तो सारे वानरों से पूछने लगे तुम्हारा बल कितना है अब देखो कोई वानर ने कहा दस मिल जा सकता हूँ किसी ने कहा बीस मिल जा सकता हूं अरे आठ सौ मिल जाना है तो तुम दस मिल जाके करोगे क्या किसी ने कहा सारे दस मिल जा सकता हूँ कोई फायदा नहीं अच्छा अंगज जी ने कहा मैं जा तो सकता हूँ लेकिन वापस आऊंगा कि नहीं उसका भरोसा नहीं तो क्या फायदा तुम जाओगे वापस आओगे नहीं तो हनुमान जी चुपचाप बैठे थे जामबाबाजी ने कहा कि आप क्यों नहीं बोलते हो अभी नहीं बोलने का अभिप्राय एक ही था बोले ये प्रश्न पूछ रहे आपका बल कितना है बोले मेरा तो बल कुछ है ही नहीं जो बल है वो भगवान का बल है वो पूछे आपका बल कितना है मेरा तो बल कुछ नहीं हालांकि पौराणिक कथा के अनुसार ये बताया कि उनको विस्मरण हो गया था अपनी शक्ति का कोई जब उनको याद दिला दे तब तो उनको अपनी याद आएगी जब याद आ गई राम भगवान जी ने याद दिलाने दिया क्या आपका जन्म राम काज करने के लिए हुआ है एकदम बड़ा रूप धारण कर लिया आप और उन्होंने कहा कि मैं तो इस समुद्र को ऐसी चुटकी में पार कर जाऊंगा एक रावण के दस रावण को मार डाल के लंका को खत्म करके वापस आ जाऊंगा अब ये इतनी जो बात वो कहा किसके बल पे थी प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही बोले ये जो था ये जो साहस था ये इतना विश्वास था वो अपनी शक्ति का नहीं था बोले भगवान की मुद्रिका मेरे पास में है भगवान के नाम जिसके ऊपर लिखा हुआ है ऐसी अंगूठी मेरे पास में है जब भगवान का आश्रय हमारे पास में होता है ना तो फिर हमको कौन रोक सकता है कहाँ पर तो प्रभु मुद्रिका प्रभु का अर्थ होता है समर्थ भगवान तो सर्व समर्थ है और उनकी ये मुद्रिका है उनका ये चिन्ह है तो सर्व सर्वसमर्थ भगवान के चिन्ह है यदि राजा अपने सिग्निया आपको दे दे या, या फिर कोई जैसे प्रेसिडेंट का लेटर आपके पास में हो एक पत्र उन्होंने लिख दिया है, तो फिर आपको कौन रोकने वाला है आपने पत्र दिखाया जहां जाओ जहाँ, जहाँ पर आपको प्रवेश मिलने लगेगा में आ मुख में उन्होंने रख लिया आ मुख में इसलिए रखा कि इसका अर्थ ये हुआ कि राम नाम के भरोसे पे चलना है राम नाम उसके ऊपर लिखा हुआ है तो अंगूठी को मुंह में रखने का अर्थ है भगवान के नाम को अपने मुख में रखिए जो नाम का प्रताप है तुम्हें याद हो के नहीं हो भगवान के नाम का प्रताप ऐसा है आपको याद हो कि नहीं हो आप विश्वास करें कि नहीं करें लेकिन भगवान का नाम है उसके बल पर सब काम होते रहते हैं हम लोगों को भगवान के नाम पे तो इतना विश्वास नहीं होता है अपने नाम पे होता है हम तो कहेंगे वहां जाके मेरा नाम बता देना तुम्हारा काम हो जाएगा तो अपने नाम का तो बड़ा भरोसा है भगवान के नाम पे शंका करते हैं हनुमान तो जी का तो अवतार ही भगवान का काम करने के लिए हुआ है और उनके पास ये जो शक्ति है कि समुद्र को पार कर जाए वगैरह ये सब नाम की बल्कि है तो इसलिए तो सीता जी ने पूछा आप कैसे पार कर कराए बोले नाम के पर पारे चले आए भगवान की बुद्धि का हमारे पास थी लौटते समय उनकी चूड़ामणी उनके पास में थी सीताजी की तो मैंने तो कुछ किया ही नहीं जाते समय अंगूठी ने काम किया आते समय चूड़ा चूड़ामी ने काम किया समुद्र को पार कर चले गए देखिये हमारी भी एक बार शांति भोग के आधीन हो जाती है ना फिर उसको वापस प्राप्त करना बड़ा काम कठिन होता है क्योंकि तो बीच में अपना मोह का समुद्र आ जाता है मोह है ना मोह अविवेक विषय की आसक्ति हाँ, तो हम वापस लाना भी चाहते तो भी मन जैन फिर चला जाता है फिर चला जाता है उसको पार करना बहुत कठिन होता है उसमें फिर हनुमान जी जैसे ब्रह्मचारी और हनुमान जी जैसे भक्त और राम नाम का आश्रय लिए हुए हो तो भी उसको पार कर सकते हैं इसके बड़े बड़े लाक्षणिक अर्थ होते हैं आशा जी प्रभु मुद्रिका मेली मुख मही जनध ही लानी फिर आचर्यजन आई उसमें कोई आश्चर्य नहीं बिना भगवान के भरोसे भी आप करके दिखा तो फिर बड़ा आश्चर्य है लेकिन भगवान के सहारे से आश्चर्य से जा रहे फिर तो कौन रोकने वाला है जब जान की ना सहाय करे तब तो कौन बिगाड़ करे नर तेरो? तो भगवान का सहारा आपके पास में है ना तो फिर तो आपको कोई रोक टोक करने वाला है नहीं जल धिलांग गए अचरज नही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे थे दुर्गम कार्य जगत के जगत में जितने भी दुर्गम दुर्गमें बड़ा कठिन से कठिन काम विधि हो तो सुगम अनुग्रह तुम्हारे थे, थे। तो सुगम बड़ा सरल काम हो जाता है आसानी से वहां पर जाते दुर्गम का बड़े कठिनाई से जिसको पार कर सकते जा सकते सुगम मान बड़ा सरल हो जाता है अनुग्रह तुम्हारे थे आपके अनुग्रह से आपका अनुग्रह अनुग्रह मानी कृपा अब देखिए अनुग्रह शब्द बड़ा अच्छा होता है हमारे भगवान का अनुग्रह देखो ग्रह शब्द का अर्थ होता है पकड़ना और अनु का अर्थ होता है बाद में क्या अर्थ हुआ अनुग्रह का अर्थ होता है जब हम हाँ पकड़ते हैं हमारे पकड़ने के बाद में भगवान जो करते हैं उसको कहते हैं अनुग्रह अनुग्रह मैंने बाद में जो पकड़ा जाना होता है अनुग्रह कहते हैं तो ग्रह में पहले आप ग्रह करो पहले भगवान को पकड़ो उनके चरणों को पकड़ लो तो जब भगवान के चरणों को पकड़ लेते उसके बाद में फिर क्या होता है अनुग्रह होता है हम कहेंगे भगवान अपने आप क्यों नहीं करते अरे अपने आप तो कर ही रहे हैं लेकिन हमको दिखाई नहीं देता है एक बात दूसरी बात क्या है भगवान अपने आप ऐसे करते रहेंगे ना तो फिर लोग भगवान को दोष देंगे कि देखो आप इसके ऊपर करते हो उसके ऊपर करते भगवान ने कहा देखो रक्षा रक्षापेक्षा अपेक्षते ऐसा है रक्षा की अपेक्षा चाहिए तो भगवान के ऊपर पक्षपात का आरोप नहीं लगाया जा सकता भगवान सबके लिए मैं उपलब्ध हूँ जो मेरे पास में आएगा उसको मैं रक्षा करूंगा उसको जो चीज चाहे मैं दूंगा अब तुम आए नहीं तो फिर मेरा तो दोष नहीं हुआ तो कहने का अर्थ ये हुआ कि हनुमान जी की भक्ति करेंगे तो उनका अनुग्रह आपके ऊपर हो जाएगा और उनके अनुग्रह से दुर्गम भी कोई काज है वो भी सुगम हो जाएगा दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे राम द्वारे तुम रखवारे होत आज्ञा बिनु पैसारे अब कहते हैं राम जी के द्वार पे और आप रखवाले हैं और इसका अर्थ देखो तो होतन आज्ञा बीनु पैसारे देखो पैसार शब्द का ये लोक भाषा का शब्द है पैसार कर देता है प्रवेश